यजुर्वेद या कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय बल्ले देख रहे थे प्रथम बल्ले में आचार्य आचार्यमराज ने नचिकेता का परीक्षा करके देख लिए इसमें ब्रह्म विद्या का योग्यता है नहीं है परीक्षा करके नचिकेता में ब्रह्म विद्या का योग्यता है वैराग्य है ये निश्चय होने के बाद आगे यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता में जैसा वैराग्य है ऐसे सभी में हो जाए तो अच्छा है क्यों नहीं होता वो सबका विचार आगे दिखा रहे हैं श्रुति ये कृपा पर्वश हमको कह रही है ताकि हम भी ये सब को जान करके मार्ग में ठीक ठीक चल सकते हैं प्रथम मंत्र तो द्वितीय बलि का प्रथम मंत्र हो गया था इसका व्याख्यान भी हो गया था अभी द्वितीय मंत्र के लिए भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में द्वितीय मंत्र का ये यद्यभे अभी कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय एवं दत्ते बाहुल्यन लोक इत्यते यहाँ से चलना था नदि यदि अभी कर्तुम स्वायते स्वा स्व आयते स्व आयते अर्थात तो स्वय न शक्यते अगर दोनों ही ये कर सकता है दोनों अर्थात तो श्रेय और प्रेय प्रेय अर्थात तो जो हमको अच्छा लगता है और वो शास्त्रीय नहीं है अर्थात तो स्वाभाविक वृत्ति से होता है शास्त्र संस्कार रहित तो व्यक्ति में जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है वो साधारणतः तो प्रेय मार्ग कह दिया जाता है और शास्त्रीय संस्कार होने के बाद जो चलता है जिस मार्ग में उसको श्रेय मार्ग क्योंकि शास्त्रीय संस्कार होने से मोक्ष मार्ग में चलेगा इसलिए इसको श्रेय मार्ग कहा गया और शास्त्रीय संस्कार रहित तो जो है वो केवल इंद्रिय तृप्ति उसी मार्ग में रहेगा तो उसको प्रेय मार्ग कह दिया गया उसका कारण अविद्या तभी भाष्यकारगर करें यदि उभे अभी कर्म स्वायत्ते पुरुषेण पुरुषेण अर्थ मनुष्य के द्वारा अगर दोनों ही प्रेय मग श्रेय मग का साधन संपादन करने में पुरुष समर्थ है स्वतंत्र है कर सकता है दोनों तो किमर्थ प्रेय वा आदते आदत्ते बाहुल्य इति उच्यते तो फिर ये प्रेय मार्ग में अधिक परिमाण में ये मनुष्य अधिक मनुष्य प्रेय मार्ग में क्यों चलते हैं स्वातंत्र्य है तो श्रेय मार्ग में सभी चलना चाहिए ये प्रश्न होता है उत्तर देते हैं मंत्र में श्रेय्च प्रेय्च मनुष्य मेतस्तौतर श्रेय अच्छा अन्य हो गया था अच्छा आगे भाष्य चलेंगे अर्थ तो, खाली कह देते हैं दोबारा कि श्रेय प्रेय ये दोनों मार्ग मनुष्यों को प्राप्त होता है मनुष्य के सामने आते हैं अर्थात जीवन का प्रत्येक घड़ी में मतलब प्रत्येक मुहूर्त में जब हमको कोई विशेष निर्णय लेना पड़ता है देखेंगे सामने में हमेशा दो ऐसे विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे जब चित्त बहुत शुद्ध हो जाता है बुद्धि विवेकयुक्त तो हो जाती है तब तो दो नहीं एक ही दिखेगा जब तक नहीं हुआ है प्रारंभिक अवस्था में इसे दो मार्ग मिल सकते हैं तो वो संपरीित वो सबको आलोचना करके बुद्धि से विवेकयुक्त बुद्धि से विचार करके धीर जो बुद्धि को विवेकयुक्त कर लिया है वो विचार कर लेता है और श्रेय मार्ग को ही वो चयन कर लेता है प्रेय मार्ग में जाता नहीं किंतु जो मंद है मंद अर्थात वासनायुक्त बुद्धि वाला जो है वो योग क्षेम निमित्त से प्रेय को ही ग्रहण करता है भाष्य में पूर्वपक्ष शंका कर दिया कि द्वन मग अपनेण अर्थात अपने इच्छा अनुसार चल सकता है सिद्धांत उत्तर देते हैं सत्य सुआयते स्वायते, स्वायते मार, मार्गो उभे तथा साधन त फलत मंदबुद्दीना दुर्विवेकूपे सती व्यामिश्रीभूत मनुष्य पुरषम आ इत प्राप्तु श्रेयश प्रेयश्च स्वयत् यद्यपि दोनों मार्ग अनुसरण करने के लिए पुरुष स्वतंत्र है तथापि साधनतः फलत अच्छा दो नंबर टिप्पणी दिए हैं साधनतः अर्थात अनुष्ठानतः अनुष्ठान दृष्टि से फलत का अर्थ श्रेय फलतः कहने का तात्पर्य हो गया कि श्रेय प्रेय दोनों साधन रूप है इससे जो फल मिलेगा भाष्य में जो कहा गया तथापि साधनतः फलतः साधन, तो तो साधन अर्थात अर्था तो अनुष्ठान के दृष्टि से फल अर्थात तो इसका अनुष्ठान करने से जो प्राप्त होगा ये दोनों का मंदबुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती मंदबुद्धि बुद्धि मंद होना अर्थात तो बुद्धि में भोगवासना होकर के बुद्धि को प्रेय मार्ग में ही बलपूर्वक चलाना इसलिए बुद्धि को मंदबुद्धि कह दिया गया तो मंदबुद्धि अर्थात परम प्रयोजन दिशा में नहीं लेकर के अन्य दिशा में लेना यह बुद्धि को मंदबुद्धि कहा जाएगा मंदबुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती दुर्विवेक रूपे अर्थात मार, मार्गो उभे सती व्यामिश्री भूतें ये सब प्रथमा दिवचन है अर्थात दुर्विवेकूप योग वो दोनों हो गए दुर्विवेकूपे सती नपुंसकिंग द्वचन हुआ क्योंकि श्रेय प्रेय ये दोनों नपुंसक का शब्द हैं इसलिए नपुंसकिंग द्विवचन दुर्विवेकूपे सती व्यामिश्री भूते इव व्यामिश्री भूते इव अर्थात वास्तव विचार करने से तो ये दोनों तमह प्रकाशवत बिल्कुल परस्पर से भिन्न है श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग बिल्कुल परस्पर से भिन्न है विचार करने से तो भिन्न है किन्तु तो अभिवेक होने से विचार नहीं कर पाने से व्यामिश्री भूत इव इसलिए भाष्यकार यहाँ कहते हैं वास्तव ये व्यामिश्री भूत नहीं है किन्तु तो व्यामिश्री भूत इव मनुष्यम मंत्र है मनुष्यम एतः मनुष्यम अर्थात पुरुषम ये मनुष्यों को आ इतः आ आंग पूपूर्वको धातु हो जाने से अर्थात आता है प्राप्त मनुष्य हम द्वितीय का वचन दे दिया अर्थात मनुष्य को प्राप्त होते हैं ये दोनों मार्ग दोनों मार्ग श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य को प्राप्त होते हैं अर्थात हमारे सामने ये बार बार दोनों साथ मिल करके खड़े हो जाते हैं अतो हंस इव अंभस पयस्त तो श्रेय प्रेय पदार्थ समपरीत सम्यक पिगम्य मनसा लोच्य गुरुलाभ लाघव विनि धीरो करोधीमा अतः क्योंकि दोनों साथ साथ होकर के आते हैं इसलिए हंस इव जैसे ये पक्षी होता है हंस उसका विशेषता ये है कि अंभस पयः अंभस पंचमी जलसे पय दुग्ध इसको अलग कर लेता है इसी प्रकार के श्रेयः प्रेय पदार्थ संपरित्य जैसे हंस जल और दुग्ध को अलग कर लेने का सामर्थ्य वाला होता है इसी प्रकार की जो वास्तव विवेकी है श्रेयः प्रेय पदार्थ संपरीत्य मंत्र में है श्रेयस् प्रेयश मनुष्य में एत ये द्विवचन है कौन सा लिंग होगा कौन सा लिंग में द्विवचन तव होगा पुलिंग किन्तु श्रेय प्रेय ये दोनों शब्द कौन सा लिंग में है नपुंस लिंग इसलिए तव का अर्थ श्रेय प्रेय सी ऐसे नहीं कहा जा सकता है भाष्यकार कह दिए पदार्थो क्योंकि पदार्थ शब्द पुंगलिंग है तव पुंगलिंग शब्द के साथ अन्वय करने के लिए श्रेय प्रेय कहकर के पदार्थ कह दिए श्रेय प्रेय पद का जो अर्थ है सम्परित्य सम्परित्य समपरी अर्थात सम्यक परिगम्य सम्यक और परी अर्थात उसका विचार करके परी अर्थात पूरा पूरा पूरा पूरा अर्थात उसका फल पर विचार तो कर लेना है हम किसी मार्ग में चल रहे हैं ये मार्ग हमको कहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक विचार करके ये देख लेना है सम्यक परिगम्य अर्थात मनसा आलोच्य मन से अर्थात विचार करके मनुष्य आलोच्य आलोच्य शब्द कहते हैं अर्थात युक्त हो करके विचार करें नहीं कि हमारा जैसे संस्कार है भोग प्रवण संस्कार तो उसी के प्रेरणा से उसी का बल से हम उसी दिशा में चले जाएंगे वो नहीं आलोच्य आलोच्य अर्थात आलोचना करके अर्थात विवेकयुक्त बुद्धि से आलोचना करके गुरुलाघवम विभिनक्ति गुरुलाघवम अर्थात फल दृष्टि से कौन अच्छा है कौन नहीं है विभिन्न विभिन्न पृथक करोति धीरो धीरो धीमान धीमान धी तो सभी का होता है क्यों न्यायिक लोग धी का बुद्धि का ज्ञान का क्या लक्षण कहते हैं तर्क संग्रह है सर्व सर्व व्यवहार हेतुर् ज्ञानम ऐसे कहते हैं तो जो भी व्यवहार करेगा उसके बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी रहेगी तो बुद्धि तो सबका है कहते हैं बुद्धि रस्य अस्ति इति धीमान हो जाएगा धीरस्य इति धीमा तो धीमान यहाँ किस अर्थ में मतुफ होगा किस अर्थ में प्रशंसा अर्थ में धीमान प्रसन्न प्राचुर प्रचुर बुद्धि तो जो अर्थात कहते हैं ना संसार में जो भोग में लगते हैं उनका भी बुद्धि कुछ कम नहीं होता है वह भी प्रचुर भी होता है तो भूम अर्थ में नहीं प्रशंसनी अर्थ में क्या है उस लोग? भूम भूमनिंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने संबंधेस्थि विवक्षायावंती मतुवादय यह प्रशंसा में हुआ धीमान तो प्रशंसा कैसे नौ नव टिप्पणी में कह रहे हैं धीमान सच मनुष्याण सहस्रेशु आगे कच्चिद यतति सिद्धये है यततामी सिद्धान कश्चिन मांग व्यक्ति तत्वत ये मनुष्याण सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धये हमको कम से कम ये दृष्टि रखना पड़ेगा हम ये यतति कोटि में आते हैं नहीं आते हैं सिद्धि के लिए यत्न करना और फिर यतता अपनी सिद्धान क्विन माँ व्यक्तित्व तो ये हमारे हाथ में नहीं है ये तो शास्त्र कृपा गुरु कृपा ईश्वर कृपा अगर हो जाएगा तो ठीक है आत्म कृपा तो हम पूर्वाध में लगा सकते हैं मनुष्याणाम सहश्रेष्ठ कश्चित हमें यत्न करने वाले गोष्ठी में आ सकते हैं ये हमारा हाथ में है आगे फल मिल जाएगा नहीं मिलेगा वो तो परमात्मा जाने तो इसलिए प्रतिदिन हमको अनुभव होना चाहिए क्या हम यत्न कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ये धीर धीमान ये कोटि में नहीं आ पाएंगे एक दिन भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए जिस दिन हम शास्त्र का विचार नहीं किए आगे भाष्य में विविच्य च श्रेयो ही श्रेय एवं अभिवृणते मनुष्यो अभ्यर्तवात विभिच्य भी विचार करके विभिच्य इसमें धातु क्या है विचिर पृथक करने अलग करके श्रेय ही, ही कह करके अवधारण करते हैं एव अभिव्रणीते प्रेयसो प्रेय के अपेक्षा श्रेय को ही अभिवृणीते अभित तो परित अर्थात इसी को ही ग्रहण करता है ही भी कहा गया अवधारण कर देते हैं किसके अपेक्षा कहते हैं प्रेयसो प्रेय के अपेक्षा श्रेय को ग्रहण करता है अभ्यर्तव अर्थात ये उत्कृष्ट फल देने वाला है अभ्यर्तित अर्थात अधिक प्रशंसनीय प्रयोजनीय को असो सो कौन है जो श्रेय को ग्रहण करता है प्रेय को नहीं करके कहते धी है धीर धीरह के आगे पूर्ण विराम है नया में तो है वो सौ अर्थात कौन श्रेय को ग्रहण करता है कहते हैं धीर धीर अर्थात बुद्धि जब विवेक युक्त तो हो जाता है ये वासना रहित तो हो जाता है और मंदो अल्पबुद्धि आगे योग क्षेम उसी को ही प्रेय को ग्रहण करता है कहा गया यस्तु मंद मंद अर्थात अल्पबुद्धि अल्पबुद्धि अर्थात अल्पाबुद्धिर्यश्य अल्पाबुद्धिर्थात अशुद्धा बुद्धि बुद्धि में वासना हो जाने से ये बुद्धि को अर्थात तो क्षीर्ण करेगा पदार्थों को स्पष्ट देखने के लिए सामर्थ्य नहीं रहेगा हमेशा क्या कहते हैं न उसमें विनिगमना रहेगी जिसका बुद्धि में बहुत ज़्यादा वासना होंगे उसका बुद्धि विनिगमना भीरह नहीं होगा उस विनिगमना तो रहेगा विनिगमना शब्द का क्या अर्थ है एक तरह पक्षपाति युक्ति जिसमें वासना रहेगी तो वो वासना क्या विनिगमना विरह कर देगा ना एक तरह नहीं करवाएगी एक तरह नहीं करवाएगी तो इसलिए वासना रहित तो हो जाना यही हो गया कि अर्थात तो अच्छा बुद्धि और नहीं है वासना अधिक हो गया तो अल्प बुद्धि मंद बुद्धि स सा, विवेक सामर्थ्यामा योग यो, योगेमित्त शरीरादि उपचय इति निमित्त एक पशुपुत्रादि लक्षण ऋणीते स विवेक असामर्थ्यात विवेक का असामर्थ्य उसमें जो विवेक बुद्धि बहुत न्यून है क्यों वासना से सर्वदा उसी पक्ष में ही उसकी युक्ति चलेगी जिसको जिसमें भोग का वासना होगा और उसी पक्ष में तर्क भी देगा और सामने वाला व्यक्ति एक दो पीढ़ी कह कर करके एक दो सीढ़ी कह कर करके फिर चुप हो जाएगा जानेगा कि इस अभी इसका समय नहीं आया कहने पर भी ग्रहण नहीं होगा तो इसलिए एक दो बार कह देगा फिर कहेगा ना न इसका जो समय आएगा तब होगा तो ये कहते हैं विवेक असामर्थ्यात तो बुद्धि ग्रहण नहीं करेगी योग अक्षमत बुद्धि में विवेक नहीं है तो वो भोग्य पदार्थ को ही ग्रहण करेगा क्यों कहते हैं योगक्षेमा मंत्र में है योगक्षेमा प्रयोगते तो योग निमित्तम निमित्त योगक्षेम का जो निमित्त है शरीरादि उपचय रक्षण निमित्त योग शरीरादि उपचय शरीरादि उपचय अर्थात मोटा हो जाएगा वो बात नहीं अर्थात शरीरादि अर्थात जैसे जितना चाहिए उतना वृद्धि हो अगर बहुत कम है तो कहेंगे नहीं नहीं इसको तो और थोड़ा भोजन इत्यादि करके थोड़ा हो जाना चाहिए जितना है और रक्षण निमित्त जितना चाहिए उतना हो जाने के बाद भी भविष्य तक का चिंता इसलिए रक्षण करने के लिए उसको बचा करके रखने रखेगा ये सब योग क्षेम बुद्धि तो अप्राप्त से प्राप्ति योग और अप्राप्त रक्षणम क्षेम इसमें बुद्धि चलेगी ये तत्त प्रेय पशुपुत्र आदि लक्षणम वृणीते वो प्रेय पदार्थों को वर्ण करेगा वर्ण ग्रहण करेगा प्रेय पदार्थ पशुपुत्र आदि लक्षण तो ये क्षेम के लिए वो सब को ग्रहण करेगा जब तक हम अपना क्षेम के लिए उद्यम करते रहेंगे तब तक फिर परमात्मा अथवा परमात्मा का जो क्या कार्यकारिणी शक्ति प्रकृति वो फिर ये शरीर मनोबुद्धि का यत्न नहीं लेगा जब यह शरीर मनुभूति का यत्न लेने के लिए परमात्मा को छोड़ दिया जाएगा तो परमात्मा का जो कार्य कार्यकारिणी शक्ति है प्रकृति को छोड़ दिया जाएगा वो करेगी क्योंकि शरीर मनुभुद्धि प्रकृति का ही अंश है आज जब तक हम इसको पकड़ करके रखते हैं वो कहेंगे तो ठीक है अभी तो उनका कस्टडी में है उनका घर में है वो उनको संभालने दीजिए तो जिसका संपत्ति उसको छोड़ देना है अगर हमको कुछ करना है तो हम छोड़ नहीं पाते हैं तो जब ऐसा निश्चय हो जाए कि हमको और कुछ करना नहीं है इसलिए योग सूत्र का व्यासभाष्य में वहाँ कहा गए पुरुषार्था परिसम्तिर बुद्धेर बंध पुरुषार्थ का अपरिसमाप्ति ये बुद्धि का बंध है तो बंध अनुभव होगा बुद्धि में ही अनुभव होगा वो बुद्धि मानती रहेगी कि अभी मैं बुद्ध हूँ तो ऐसा ऐसा करके मैं मुक्त हो जाऊँगी तो ये जो बुद्धि में इस प्रकार के विचार है कि हमको और इतना करना है यही बुद्धि के बंदा है अगर निश्चय हो गया और तो कुछ करना नहीं है जितना हो गया ठीक हो गया इस प्रकार के विचार क्यों नहीं होता है हमको कहीं ना कहीं भय है पीड़ा दुखों का भय है दुखों का भय कैसा है अगर हम ऐसा इसको नहीं कर लेंगे वहाँ तक तो नहीं पहुँचा देंगे हमको ये हानि हो सकती है ये भय रहेगा तो वो हानि को अतिक्रम करने के लिए हम अभी उद्यम करते रहेंगे ताकि वो हानि को अतिक्रम कर जाएंगे और ये उद्यम करते करते कुछ पीड़ा होगी ना एकदम आराम से अनाय उद्यम होगा पीड़ा होगी ये दोनों बराबर हैं उद्यम करके उसको पार करने में जितना पीड़ा जितना दुख होगा अगर हम यही ग्रहण कर लेंगे कि और कुछ करना नहीं जो आएगा सब देखा जाएगा प्रारब्ध ये दोनों रास्ता में समान होगा वरंग जब हम प्रारब्ध मान करके ग्रहण करना आरंभ करेंगे तो वो थोड़ा कम अनुभव होगा तो जिस समय में हम ग्रहण कर लेंगे तो हो गया बस तो उसी समय में हम जीवन मुक्त हो जाएंगे तो ये जो पुरुषार्थ और करना है इसको करना है उसको करना है तो हम लगे रहते हैं ये तब तक हम कह मतलब ऐसा खाली विचार कर लेंगे हम तो अभी सब छोड़ देंगे ऐसा वास्तविक हो भी नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे सोचने से भी ये नहीं हो जाएगा संस्कार करवाएगा तो जैसे संस्कार है इसी प्रकार की करवाएंगे किंतु ये संस्कार के आधार पर भोगने का समय पर तो अगर हमको थोड़ा थोड़ा अर्थात ये भोगने का समय भोगने का समय अर्थात और थोड़ा स्पष्ट करते हैं हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको और इतना दूर चलना है और उसके लिए हम उद्यम करते रहते हैं ये चलने का समय में अगर हम मानने लगें कि हमारे बुद्धि में ऐसा संस्कार है कि मजबूर करके हमको चलाती है हम सोचते हैं कि और चलना नहीं है जो चलना है शरीर मन बुद्धि को अपने आप चलने दीजिए वो परमात्मा जाने वो प्रकृति जाने अभी हमको इस उद्यम के पीछे चलना है मैं उद्यम करता हूँ ये बुद्धि हट जाए किंतु तो हटेगी नहीं फिर लगा देगा हम सुबह निर्णय करेंगे अर्थ तो नहीं पुरुषार्थ तो नहीं किंतु तो एक घंटा के बाद सब भूल जाएगा फिर लग जाएगा ये जब हमको पुनः स्मरण आ जाता है फिर क्यों लग गया उससे हमको थोड़ा पीड़ा होना चाहिए कि देखो ये तो संस्कार इतना है कि हमको बार बार लगा देता है जैसे हमको कुमार्ग में लगाने का समय में बुद्धि जब लगा देती थी संस्कार के चलते तब हमको पीड़ा होता था हम सन्मार्ग में चलने के लिए उद्यम करते थे जैसा वहाँ हुआ है कि अपेक्षी पीड़ा होता है कुमार्ग से हट करके सनमार्ग में चले इसके लिए हम पीड़ा सहन करते करते आए तो दुख होता था फिर बुद्धि हमको कुमारग में डाल दिया इसी प्रकार की ये सनमार्ग और नो मार्ग अर्थात तो अमार्ग ये दोनों में जब इसी प्रकार की होना आरंभ हो जाएगा जानेंगे कि हमारा पूरा हो रहा है प्रारद्ध अभी हम अमार्ग में आ रहे हैं तो जब हम सनमार्ग में संस्कार अभी हम सन सं, सं, संस्कार बस सनमार्ग में चल रहे हैं अभी हम आगे में पांव रखेंगे अर्थात तो अब तो हो गया जितना होना है हो गया इस प्रकार के जब फिर संस्कार बसे इसमें चलते हैं तो थोड़ा होना चाहिए फिर उसी में लगा दिया कहेंगे उसी में लगाएगा नहीं तो कुमार्ग में ले जाएगा ये भय जब तक रहेगा छोड़ेगा नहीं बुद्धि कुमार्ग में ले जाएगा ये संस्कार जब तक पूरा छूट नहीं जाएगा तब तक सनमार्ग से अमार्ग में हो जाने का सामर्थ्य बुद्धि कभी लाने देगा नहीं ये प्रकृति का नियम है कि तो अगर हमको भरोसा हो गया कि और कुमारग में जाने का ही नहीं है और संस्कार ही नहीं है फिर हम अमार्ग अर्थात आगे सीढ़ी में पाँव रखने के लिए उद्यम करना है तो अगर नहीं होता है फिर हम संस्कार बस उसी में चलते हैं तो थोड़ा विचार करना है फिर क्यों उसमें अर्थात रस लेकर रुचि लेकर के क्यों सनमार्ग में चलने के लिए उद्यम करता है उद्यम नहीं होना चाहिए अभी हो जाना चाहिए इस प्रकार के विचार करके अर्थात हमेशा उसी मार्ग मतलब विचार करके चलना उसके आगे विराम कर देंगे क्योंकि कोसो धीर ये वास्तविक आजकल के दिन में प्रश्न है किंतु तो पुराने समय में प्रश्न चिन्ह नहीं था अर्थात आनंद आश्रम किताब देखेंगे कि उसमें प्रश्न चिन्ह है ही नहीं ये धीरे धीरे हम लोग लगा दिए थे <laughs> तो फिर अभी हटा रहे हैं फिर अच्छा ये द्वितीय मंत्र पूरा हुआ कौन सा ये जो चालीस पृष्ठ में ये नहीं है यहाँ वो गोपाल टीका के अनुसार ये है हाँ अच्छा है वहाँ ये नया में हम वहाँ लेकर के रखा है गोपाल टीका गो टीका यूर अर्थात गोपाल टीका कारस्य ये टीका ईतू का स्थान पर हम थोड़ा ब्रैकेट में आगे पुस्तक में लिख देंगे कि ये गोपाल टीका कारस्य ये बड़े महाराज जी का पुस्तक में दोनों टीका है ना तो उसके अनुसार ये है आगे मंत्र है सत्म सत्व प्रिया प्रिय कामानिध्याय नचिकेतुतक्षी नईतांग शृक वितमयी माप्त यश मज्जती मनुष्यः नचिकेता को कहते हैं यमराजी हे नचिकेत सिया प्रियंश का अभिध्या सच हे नचिकेत नचिकेत सचिकेत संबोधनों ने सर्वदा वाक्यों का आदि में ले लिया जाता है हे नचिकेत सिया प्रियंश का अभिध्यायन अत्यस्राक्षी न एतम नएतामयी श्रृंखला अवाप्त यश्या बहु मनुष्यः मज्जंती हे नचिकेत संबोधन करते हैं सत्व ओह तो स कह करके अर्थात पूर्व का परामर्श करते हैं पूर्व में कह दिया गया प्रेय और श्रेय मार्ग जो श्रेय मार्ग में चलता है उसको क्या कह दिया गया धीर अर्थात तो सत्व कहने का अर्थ आप धीर हो प्रियान प्रिय रूपांश कामन अभिध्यायन अत्यसाक्षी प्रिय प्रिय है और प्रिय रूपा तो अपसरा इत्यादि प्रिय रूपा कह दिया गया था कामान ये सब काम काम्य पदार्थ है काम्य अर्थात सुख प्राप्ति का ये सब साधन है अभिध्यायन अभिध्यायन अर्थात इसका विचार करके अत्यस्राक्षी अत्यस्राक्षी में धातु क्या हो जाएगा सृज विसर्गे आप उसका अतिक्रम कर गए त्याग कर दिए न एताम वित्तमयी श्रृंकाम अवाप्त तो ये जो वित्तमयी श्रृंका श्रृंका अर्थात तो यहाँ मार्ग माला वहाँ दो पक्ष कहा गया था यहाँ मार्ग वित्तमयी वित्तमयी ऐश्वर्यमयी ये जो उत्तरायण मार्ग में जाकर के ऊपर के लोह को प्राप्त करना ये सब ऐश्वर्यमय है ऐश्वर्य अधिक ऐश्वर्य अर्थात भोग्य पदार्थ प्राप्त होंगे आराम से तब वित्तमय श्रृंका अवाप्तः न अवाप्त अवाप्त यहाँ आपली आप धातु से कर्तरी निष्ठा हुआ अर्थात आप इसको प्राप्त नहीं किए और यश्याम इसी मार्ग में अर्थात श्रृंकायां इसी मार्ग में बहवो मनुष्या मज्जंती यही जो अर्थात सुखभोग के जो मार्ग है इसी मार्ग में बहुत मनुष्य इसी में ही मज्जंती मज्जंती अर्थात रमंते इसी में ही अर्थात प्रवृत्त होते हैं ये शांति है, पर्व में है द्वांथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृति लक्षणो धर्मो निवृत्ति विभावितः ऐसा कहा गया दौ इम पंथानो येदाह प्रतिष्ठिता दो मार्ग है जिसमें वेद प्रतिष्ठित है अर्थात तो वेद जिसको कहता है दो मार्गों को कहता है द्वाभिमा बथ यत्र वेद प्रतिष्ठिता प्रवृति लक्षणो धर्म प्रवृत्ति करना है प्रवृति क्यों करता है कहता है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार इसके लिए प्रवृत्ति करेगा आ, ये हो गया प्रवृति लक्षणो धर्म ये धर्म अर्थात ये गृहस्थ उपलक्षित और निवृत्ति विभावित तो ये अर्थात तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर है कि प्रवृत्ति मार्ग एक समस्या आ गई उसका समाधान करने के लिए उद्यम करो और समस्या का समाधान करके फल का भोग करो निवृत्ति मार्ग कहेगा समस्या आ गई कहेंगे आप बाईपास खोज लो हो क्या इसको छोड़ दो समस्या को भी जाने दो फल को भी जाने दो वो नहीं चाहिए ये निवृत्ति मार्ग तो यहाँ बहु मनुष्य मज्जंती प्रभृति मार्ग में क्यों कहते हैं फल चाहिए ये चाहिए वो चाहिए विषय से ही सुख प्राप्ति करने का संस्कार जब बहुत ज़्यादा दृढ़ रहता है तो उसी में ही फिर रमण करते हैं भाष्य में सवम पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य मनोपी प्रियान पुत्रादिन प्रिय रूप अवसर प्रभृति लक्षणान कामान अभिध्यायांश तेसाम तेसाम चिंतस् तसारोषा हे नचिकेत अत्यसाक्षी अतिसृष्टवा परित्यक्तवान अशी अहो बुद्धिमता तब यहाँ तक देखेंगे सब पुनः पुनः पुनः पुनः मैं प्रलोभ्यम अभी ओह आप वह आप कहने का अर्थात जब हम सम्मान करके कुछ कहने का चाहते हैं तो वह आप इस प्रकार कह देते हैं प्रलोभ्य मानो अपी हम आपको बहुत प्रलोभन दिखाया क्या क्या पदार्थ दिए यमराजी गिना भी देते हैं थोड़ा प्रियान पुत्राधीन ये जो पुत्रादी ये प्रिय होते हैं और प्रिय रूपांश अवसर प्रभृति अपसर साक्षात् तो प्रिय नहीं है किंतु अर्थात उसका व्यवहार से प्रियत्व के अर्थात सुख का अनुभव होता है इसलिए प्रिय रूपा कह प्रिय रूपों कह दिया गया अवसर प्रभृति लक्षणान कामान ये सब काम्यमान पदार्थ एक नंबर टिप्पणी दे दिया कामान क्यों कह दिया गया मंदे ही काम्यमान अर्थान ये मंद का काम्य विषय है धीर का काम्य विषय नहीं है अभिध्यायांश अभिध्यांश अर्थात चिंतन चिंतन करता हुआ क्या चिंतन किया आप उसमें तेसा अनित्यत्व असारत्व आदि दोषान ये सब जो प्रिय प्रिय रूपा ये पदार्थ में एक तो अनित्य है और असारत्व अनित्य अर्थात तो सर्वदा रहेगा ये कोई निश्चय नहीं प्रिय पुत्र प्राप्त हुआ तो ठीक है वो जो पुत्र है वो किस समय में जाएगा फिर जहाँ से आया था वहाँ ये कोई निश्चय नहीं है किंतु हम तो मान करके चलते हैं शेषास्थिरत्व इच्छती किश्चर्य मत परम उसका पूर्वाध है अहन तो अहनी भूतानी गति यम मंदिर प्रतिदिन हम जो गंगा जी में जाते हैं हर दिन मिलता है नहीं मिलता है बात नहीं कभी कभी देखेंगे एकाधि कभी जलता है तो अहनि अहनी भूतानी ग्छंती यम तो होता है शेषा स्थिरत्व इच्छा जो किंतु अभी तक तो कि यमु मंदिर जाने का उनको जिनको आया नहीं पत्र बोलो क्या इच्छा स्थिरत्व इच्छा थी हम तो रहेंगे हमेशा रहेंगे और उसके लिए उद्यम करते रहेंगे बहुत तेज लोग दौड़ते होंगे अचानक खड़ा करके पूछ देंगे किसके लिए वहाँ पहुँचने तक रहेंगे क्या तो इसी प्रकार के ये बहुत पहले के मतलब ग्रीस में ऐसा एक दार्शनिक हुआ था वो युवक लोगों को खड़ा करके चौराही में ये पूछने लगा ये दौड़ रहे हैं किस लिए वो दौड़ने वो पाने तक तो आप बचेंगे क्या तो फिर अंतिम में उसको जहर पिला दिया <laughs> उसका नाम था सक्रेटिस तो इसी प्रकार की ये ये ये अर्थात ये वेदांति हुआ का काम है <laughs> तो कहेगा ये जो दौड़ रहे हैं जहाँ पहुँचने के लिए दौड़ रहे हैं वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे क्या रास्ता में रहेंगे ना वहीं पूरा हो जाएगा तो ये सब अनित्यत्व तो लक्षण जो पुत्र के लिए इतना उद्यम जो ये सब सब अनित्य है असारत्व और अगर वो ठीक भी रहे तो भी असार क्या होगा जाने के समय में वो आपके सामने साथ में आकर के अग्नि में बैठने नहीं जाएगा वो जाना तो पड़ेगा अकेला ही ज्ञान अगर नहीं हुआ तो सब अकेला ही इस प्रकार से लेगा ज्ञान हो गया तो बिल्कुल अकेला अनित्यत्व असारत्व आदि दोषान ये सब काम्य पदार्थों में ये है निकके तो अत्यसराक्षी अत्यसाक्षी अर्थात अति सृष्टवान आप उसका अतिक्रमण कर दिए परित्यक्तवान परित्याग कर दिए इसलिए अहो बुद्धिमत्ता तव आपका ये जो बुद्धि आश्चर्य है क्योंकि ये सब जो आपको अनायास प्राप्त होता था ये सब आप त्याग कर दिए ना एताम अवाप्तवान अशी एताम एकताम कहते हैं श्रृंका श्रुतिम कुत्सिताम मूढ़ जन प्रवृताम वित्तमयी धन ये जो श्री मार्ग कुत्सिता कुत्सिता अर्थात उत्तरायण मार्ग जा करके ऊपर के लोक प्राप्त करके ऐश्वर्य भोग करना है उसको भी कुत्सिता कहा गया ये भी मूढ़ जन प्रवृत्ता उसी में लगे रहते हैं वित्तमय मयट प्राचुर्य अर्थ में हुआ वित्त ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रधान धन प्रायाम धन जैसा यह लोक में धन जैसा सुख का साधन होता है इसी प्रकार की ऊपर लोक में ऐश्वर्य ई सुख का साधन होता है इसी में मूढ़ जन वही प्रवृत्त होते हैं मूढ़ा मूढ़ा अर्थात बुद्धि में विवेक नहीं है चित्त वैचित्य चित्त का स्वाभाविक रूप विवेक युक्त तो होना चाहिए चित्त में अगर विवेक नहीं है वही कह दिया गया मूढ़ यश्याम श्रुतौ मज्जती सीदती बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्या जिस मार्ग में सी मज्जंती मज्जंती अर्थात सीदंती तो ये सद्वी गतिविशरण अवसाधन अर्थात इस रास्ते में गमन करते हैं और नाश भी हो जाते हैं बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्या अधिक परिमाण में लोग इसी मार्ग में चलते हैं तो मूढ़ है अर्थात बुद्धि में विवेक नहीं है आगे तयो तो भाष्य में ये मंत्र पूरा हुआ आगे भाष्य में अर्थात ये मंत्र के द्वारा कह दिया गया कि नशिकता आप तो ये भोग मार्ग में नहीं चले इसलिए आपका बुद्धि तो शुद्ध है किंतु संसार में अधिक लोग इसी में ही चलते हैं भोग मार्ग में चलते हैं प्रेय मार्ग में चलते हैं अच्छा बारह नंबर टिप्पणी इसमें धन प्रायाम के ऊपर दिए हैं प्राचुर्य मयड इति न उत्तम च अच्छा उसका चतुर्थ पंक्ति में दिए उत्तम च जंतुनांग नरजन मधुर लव मतः पुंसत्म तत्व विप्रता अच्छा उसका ऊपर पंक्ति से देख लीजिए मज्जकत्वादेव अश्या कुत्सित्व ये जो ऐश्वर्य प्राप्त करवाने वाले जो मार्ग है वो भी मज्जक है मज्जक अर्थात तो उसी में डुबा देता है संस्कार बना देता है संस्कार बार बार होने संस्कार होने से फिर उसी में प्रवृत्त होगा कुत्सित्व मज्जता बहुत च मूढ़त्व लभ्यते तो उसी में डूब जाते हैं ये डूब जाते हैं तो जो लोग डूबते हैं वो मूढ़ है क्यों उनके लिए बहुवचन भी कहा गया तो बहुवचन जहाँ कहा जाएगा वो मूढ़ ही होंगे क्यों कहते हैं न ही अमूढ़ा बहवो भवंती बहवो इति प्रसिद्धम जो अमूढ़ है विवेकी है वो बहुत नहीं होते हैं ये जगत का नियम है तो इसलिए जिसमें बहुत हो तो मूढ़ हैं। साधारण लोग कहेंगे ना जो नेशनल हाईवे है उसी में चलना है क्यों बहुत लोग चलते हैं विचार करके चलना है ये यहाँ बताते हैं आगे भाष्य में तयो हो तय साधु आदद से साधुवतीये अर्थ ये उ प्रेय व्रणीते ही उत्तर हैं अपने द्वितीय मंत्र में कह दिया गया नहीं प्रथम मंत्र में था ये अन्रेय अन्य उत प्रेयः वहाँ कह दिया गया था तयो तय तय श्रेय प्रेयसो मध्ये श्रेय और प्रेय ये दोनों मार्ग का बीच में श्रेयः आददान से जो श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है साधु भवती मंगल होता है वो परमात्मा प्राप्त कर लेता है और अर हियते अर्थात य उणीते जो प्रेय मार्ग इंद्रिय भोग मार्ग में जो चलता है वो अर्थात प्रयोजनात् मोक्षात हियते हियते नश्यते नश्यति प्रेय वृणते जो प्रेय मार्ग को चुनता है उसका तो पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है ये बात आपने कह दिया प्रथम मंत्र में अभी शंका करने वाला कहता है तत्कस्मात ऐसा ये क्यों होता है जो प्रेय मार्ग चुनता है वो, वो नाश हो जाता है अर्थात तो पुरुषार्थ से च्यूत हो जाता है जो श्रेय मार्ग चुनता है उसका मंगल होता है ऐसा क्यों प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है कि हम दोनों क्यों साथ साथ नहीं कर पाएंगे कभी कभी लोग मिलते हैं कहेंगे कि ये पूरा छोड़ना ही पड़ेगा तो कहते ना दो मित्र थे गांव में बाबा जी के पास अलग अलग कभी मिलके जाते थे अलग अलग है एक को थोड़ा अभी संसार में आ सकते हैं दूसरा तो नहीं है तो एक गया जाकर के बाबा जी को पूछा संसार में अगर थोड़ा रुचि रखेंगे ये परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी क्या बाबा जी कहे कि ऐसा अगर हो जाता तभी सुखदेव जी वगैरह ये ऋषभदेव वगैरह और उनको क्या बुद्धि नहीं थी बोलो क्यों सब छोड़ दिए तो वो आकर के दूसरा मित्र को कहा देखिए बाबा जी ऐसा कहें बोलो बाबा जी ऐसा कहें ठीक है बताया नहीं उसको वो अकेले गया फिर जाकर के पूछा ये परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये सब संसार छोड़ना पड़ेगा क्या बाबा जी कहें ये हमारे जो वशिष्ठ विश्वामित्र वगैरह थे ये सब ऋषि थे बोलो सब संसार छोड़ दिए थे क्या कोई छुड़े नहीं थे तो हो सकता है तो हमारी जैसी रुचि है उत्तर देने वाला ऐसे देगा क्यों तो हमारे रुचि को एकदम कोई कुल्हाड़ी में वो तोड़ देगा तो नाश हो जाएगा वो साधक इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन करवाएगा पूछने वाला कितना दृढ़ता लेकर के पूछता है उसी के आधार पर उत्तर देने वाला देगा अगर बहुत दृढ़ता लेकर के पूछता है कहेगा कोई जरूरत नहीं आप ऐसे ही चलिए सबको धीरे धीरे थोड़ा कम करिए भगवान गीता में ष्ठ अध्याय में कह देना नाते स्नतस्तु योग अस्थि न चयिकांत सबको थोड़ा थोड़ा करिए सोना भी थोड़ा है खाना भी थोड़ा है घूमना फिरना भी थोड़ा है सब आधार थोड़ा थोड़ा करते रहिए अरे समय आ जाएगा वो सब छोड़ देगा तो इसी प्रकार की पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि आपने कह दिया कि ये जो चुनेगा उसका अच्छा होगा प्रेय जो चुनेगा उसका हानि हो जाएगी तो पूछता है क्यों ये दोनों को थोड़ा मिला करके नहीं कर पाएंगे ये पूर्व पक्ष का यहाँ अभिप्राय है सिद्धांति उसका उत्तर देता है दूरमेते अविद्यायाच एते विपरीते अविद्याद्ये तिज्ञ विद्याभिपीन न चिकेत मन नामोलुपंतुपंत दूरम एपरीते या अविद्या याच अविद्यादी ज्ञाता नचिकेत ताद्या मे बह काम न अलोलुप यहाँ होगा एते एपरीतेसूची दूर दूरम यहां क्रिया विशेषण जैसे विपरीत है विषुची ए विश्व देव ना यहाँ अद्री नहीं हुआ अंशु गुष विश विश विशु विशु विशु विशु का अर्थ मतलब ह्रसो उकार है आगे अंश का ये अकार लोप हो जाने से दीर्घ करने वाला चौ चौ से ये दीर्घ हो गया तो फिर आगे ये श्रुति शत्रीलिंग होने से भिसूची दीर्घकार हो गया गिप होकर के विसूचि दूरम एते विशुची विसूचि अर्थात मार्गो दो मार्ग दो मार्ग क्या क्या है कहते हैं ये या अविद्या याच विद्या ये दो मार्ग है एक अविद्या मार्ग एक विद्या मार्ग है अविद्या मार्ग अर्थात जो प्रेय मार्ग है अभिवेक मार्ग और विद्या मार्ग है जो श्रेय मार्ग है ज्ञाता ऐसे जाना गया है पंडितें ही ज्ञाता है नचिकेत है नचिकेत सम विद्याभिपसीनम मनिएमराजी नचिकेता को कहते हैं नचिकेता आपको तो हम विद्यार्थी ऐसे मानते हैं विद्या अभिपसीनम अभिता अर्थात आप इसको चाहते हैं क्यों हेतु देते हैं बहबो काम न अलोलुपंत बहुत सारे कामना जो हम आपको प्रलोभन दिखाया ये सब आपको लोलूप अर्थात लुपरिच्छेदने मार्ग से हटा नहीं पाए आपका जो अभिप्राय है परमात्मा विद्या प्राप्त करने के उससे ये हटा नहीं पाए बहुव काम दिखाने पर भी ये नहीं हो पाए इसलिए कहा जाता है विद्यार्थी वो है जो अर्थात ये कामों का विषय में विचार नहीं करेगा नहीं तो हमको दक्षिणा नहीं मिला हमको भंडारा पश्चिम नहीं मिला ये सब करते रहेंगे तो हो गया कल्याण भाष्य में यतो दूरं दूरेण महता अंतरेण एते दूरण महत्ता एपरीते रूपे विवेका विवेकात्मकवात्म प्रकाश इव यूँ कि दूरं दूर अर्थात तो दूरण महता अंतरेण बहुत व्यवधान है ये दोनों का बीच में पंचमी तृतीय प्रतिवेदन अच्छा अंतरेण एते एते विपरीते अन्यन्यम व्यावृत रूपे ये परस्पर का व्यावृत रूप अर्थात ये दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे विवेक और ये दोनों क्यों साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये दोनों का आधार ही विपरीत है एक में विवेक है एक में विवेक नहीं है तो ये दोनों कैसे साथ चलेंगे विवेका विवेकात्मकत्वा तो दृष्टान्त देते हैं तमः प्रकाशो इव एक अंधकार में चल रहा है और एक प्रकाश में चल रहा है प्रकाश अर्थात विवेक दृढ़ है और दूसरा अंधकार अर्थात उसका विवेक ही नहीं है ये दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे इसलिए बार बार कहा जाएगा कि तद विज्ञानाथम स गुरुमेवा अभिगछे समित ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो जब तक हमको ब्रह्माकार वृत्ति आरंभ नहीं हो गया तब तक तो हमारा हर निर्णय किसी ज्ञानी के द्वारा होना उचित है अगर हम मार्गों में चलना चाहते हैं तो नहीं तो ये घिर जाने का भटक जाने का संभावना बहुत अधिक है ए, ये अर्थात विवेक जब तक इतना दृढ़ हो जाए कि हमको वहाँ तक पहुँचा दें तब तक तो अविवेक हमारे साथ अगर सामान्यतम भी है तो भी ज्ञानी का शरण में रहना ये उचित है विसूचि विसूचि का अर्थ कहते हैं विसूच्यू वहा छस में दिवचन का लुक हुआ है क्या सूत्र है सुपाम सुपा सुलुक पूर्व डाड्या, जालह डाड्याया में ये सब लुक करने के लिए सुख का लुक करने के लिए वो सूत्र है विसूचि विषुचि अर्थात विसुच्यऊ नाना गति भिन्न फले विरुद्ध गति है नाना नाना गति नाना अर्थात यहाँ विरुद्ध भिन्न फले इनका दोनों का मार्ग का श्रेय श्रेयमाग प्रेयम का फल भिन्न है संसार मोक्ष इति मोक्षुन एत मार्ग में चलेंगे तो पुनः संसार प्राप्ति श्रेय मार्ग में चलेंगे तो मोक्ष प्राप्ति केते वो दोनों कौन है इति है याच अविद्या प्रेयो विषया जो अविद्या मार्ग है अर्थ प्रेयो विषया बहुव्रीह प्रेय यस य श्रुति श्रुते श्रुति च चेयो विषया ज्ञाता निर्जाता अवगता पंडित विद्याभसी विद्याथीन अहम् ताे विद्या विद्या का श्रेय विद्याष्रेण ये बहुगृह अर्थत शेय विषय यद्याथ मोक्ष मोक्ष विषय ज ज्ञाता ज्ञाता निर्ज्ञाता अर्थात विचार करके ठीक ठीक जान लिया गया अवगता किसके द्वारा पंडिते ही पंडा संजात यश पंडित अर्थात विवेकबुद्धि जिनका है वही लोग विचार करके देख लिए कि एक श्रेय मार्ग है कि प्रेय मार्ग है तत्र, तत्र अर्थात दो मध्ये विद्याभीपीन विद्यार्थीनम नचिकेत ताम अहम ये दोनों मार्ग में आप तो विद्या के विद्या मार्ग के पथिक हो ऐसे यमराजी कह रहे हैं कस्मा क्यों नचिकेता विद्या मार्ग के है कहते हैं अर्थ बुद्धि यस्त कामा प्रलोभिन काम अवसर त्वा बहवोपिवाम न और न अलुलपंत निक्छेद श्रेयमर्गापभोगपादन न क्योंकि अविद्वत बुद्धि को प्रलोभन करने वाले जो काम है जो अविवेकी है उसका बुद्धि तुरंत कोई काम्य पदार्थ मिला तो उसमें प्रलोभित तो हो जाएगा यहाँ काम्य पदार्थ यमराजी दिए थे अवसर प्रभृतः है तो पुत्र पौत्र दीर्घ जीवन सब दिए थे बह बहुत सारे दिए थे भूमि और गो हिरण्य ये सब दिए थे न तवाम अर्थात त्वाम तुमको न अलोलुपंत अर्थात लुप्री छेदन धातु है छेदन नहीं किया कहाँ से आपका जो अभिप्सा है मोक्ष अर्थात तो, मोक्ष विद्या का अभिप्सा उससे छेदन नहीं किए विच्छेद कृतवंत श्रेय मार्गात् श्रेय प्राप्ति से आपको विच्छेदन नहीं कर पाए आत्म उपभोग अभिभा संपादन न ये जो भोग्य पदार्थ हम आपको दे रहा था वो भोग्य पदार्थ के द्वारा स्वयं भोग करके उसे सुख प्राप्त करना ये बुद्धि आप में उत्पादन करके श्रेय मार्ग में हटाना था किंतु वो नहीं कर पाए हम आपको जितना काम्य पदार्थ दिए वो हटा नहीं पाए अतो विद्यार्थीनम श्रेय भाजनम मन इति अभिप्राय इसलिए नचिके है नचिकेता आप विद्यार्थी है श्रेय भाजनम अर्थात श्रेय मार्ग को प्राप्त करने वाला आप मन यजी कहते हैं ऐसा हमारे विचार है आज यहाँ तक ओ स नो सन्नो संण सन्ो भगव शन इंद्र बृहस्पति सन्ो विष्णुक्रम